अज्ञान ये सब गए तो उनके साथ में उनका जो परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जो दुख आदि थे भय चिंता आदि थे अहंकार आदि थे उनको सबको भी जाना चाहिए वो भी सब धनुष के टूटने पर जहाज में रखे हुए ये सब सवार थे ये सबके सब, सब उस समय समाप्त हो गए राह क्रोध अब ऐसा लगता है कि क्रोध को भी समाप्त होना चाहिए ये प्रसंग इस बात का भी है कि क्रोध करना ठीक नहीं क्रोधी सुधार ठीक नहीं पराम पर जी क्रोध करते जाते हैं उस क्रोध के कारण स्वयं दुखी होते हैं जैसे ऐसे क्रोध करते हैं तैसे तैसे उनको स्वयं दुख होता है उसको दिखाते जाते हैं और उस क्रोध के संबंध में सिद्धांत क्या है वो भी इस बीच में बताते हैं कुछ बात की अब यहाँ भगवान राम बोलते हैं कि नाथ करु बालक को छोभु उस बालक के ऊपर आप छोभ छो करो कृपा करो और शुद्ध दूध मुक्त करिए नोत तो सीधा है दूध मुक्त है इसके ऊपर क्रोध करना ठीक नहीं है ये भगवान राम ने जो तो ऐसी बातें बताया अब ये है क्या ये जैसे दोहे में बोल दिया कि भगवर को इनका जो है परशुराम जी को जो है क्रोध की ज्वाला में जल रहे उस क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए लक्ष्मण जी के वचन जो है वो काम नहीं करते वो तो उस ज्वाला को और बढ़ाने वाले अब किसी को क्रोध आवे तो इस प्रकार की बात बोलो तो उसका क्रोध कैसे शांत है जैसे लक्ष्मण जी बोल रहे उसका उपहास करो उसकी निंदा करो तो उसका क्रोध तो शांत नहीं होगा अब क्रोध को शांत करने के लिए कैसी बात बोलनी चाहिए इसका एक उदाहरण भगवान राम प्रसिद्ध करते हैं कि तो देखो परसुआ जी का क्रोध ऐसे शांत जब इस प्रकार से बोले तब ऐसा बोलना भी साधारण व्यक्ति की बात नहीं जब कहीं कोई बहुत महान व्यक्ति हो कहीं इस प्रकार से बोल सकता जैसे भगवान राम बोले कहते नाथ करो नाथ करके संबोधन को करते हैं और कहते हैं कि करो बालक पर छोहु इसके ऊपर आप कृपा करो और शुद्ध मुख करिये तो बहुत बच्चा होगा इस प्रकार का यह है इसके ऊपर आप खुद मत करो जो कर प्रभु प्रभाव को सुझाना की हे प्रभु अगर ये आपका कोई प्रभाव जानता होता की आप कैसे शक्तिशाली है आपने कैसे कार्य किया है तो ये तव बराबरी पर आना तो ये अज्ञानी है और इस प्रकार का तुम्हें बराबरी न करता आयाना अज्ञानी ये अज्ञानी बालक अगर जानता होता कि तुम्हारी महिमा क्या है तो तुम्हारी इस प्रकार से तुम्हारे सामने थोड़े बोलता जो लड़िका कछु अगचर करी है मैंने ये भी एक सिद्धांत बताते हैं कि देखो तो बालक लोग जो है वो हो कार्य भी कर तो क्या होता है की गुरु नाथ मोद मन में रही माता पिता गुरु लोग जो बड़े लोग हैं उसको उनकी सतानी को भी अच्छे ही मानते हैं और प्रसन्न होते हैं तो उनके ऊपर नाराज नहीं होते बालकों से व्यवहार का नियम समाज में देखा जाता है इसलिए अगर ये इस प्रकार का बोलता भी है तो ए, इसको आपको बुरा नहीं मानना चाहिए इसके ऊपर प्रेम भावी रखो पुत्र के समान करिए कृपा शिशु सेवक जानी इसके ऊपर आप कृपा दृष्टि रखो इसको शिशु समझो इसको अपना सेवक समझो ऐसे समझ करके पर कृपा भाव बनाए रखो तुम समीर धीरे मुनि ज्ञानी तुम तो तुम्हारे अंदर तो संभाव है तुम तो शीर्ण हो बड़े धैर्यवान हो मुनि हो ज्ञानी हो ये सब प्रशंसा है इनकी अब क्रोधी व्यक्ति की भी कोई प्रशंसा करे है तब उसका क्रोध शांत हो। क्रोध की उत्पत्ति अहंकार से होती अहंकार की उत्पत्ति अज्ञान से जो अज्ञानी व्यक्ति है वही अहंकार और जब अहंकार होगा तो उनको क्रोध उत्पन्न होगा ऐसे क्रोधी व्यक्ति को यदि उनके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उनकी प्रशंसा कर दो तो बस इसका प्रयोग करके देखते हो जहाँ चाहो उसको ट्राई करो किसी के क्रोध में ढूंढना ना हो उसको शांत करना हो तो उसकी प्रशंसा बोल दो और ऐसे बोल दो क्या भाई आप तो बड़े सबके साथ रखने वाले हो आप तो बड़े शीघ्रधान हो आप तो बड़े शांत स्वभाव के हो बड़े गंभीर हो धीरवान हो विचारवान हो बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो सबके ऊपर होगा ऐसे ही भगवान राम ने उसे बोल दिया रामा बचन सुनि कचुप जुनाने जैसे भगवान नोला तो उसका असर पड़ा इसकी जो कौर की ज्वाला थी वो कुछ चल पड़े लक्ष्मण जी भी अगर ऐसे ही बोल दे तो, तो क्रोध नहीं हो जा सकते ही न जा लेकिन लक्ष्मण जी उनके क्रोध को भड़का करके एक प्रकार से उनके सारे शरीर को जला देना चाहते लक्ष्मण जी को ये जरूरत न पड़े कि हम इनके आक्रमण करें और इनके शरीर को नष्ट नष्ट करे इनके क्रोध को भड़काते रहो क्रोध की ज्वाला इनकी जलती जाए जलती जाए जलती जाए अपने आप ही अपने क्रोध की ज्वाला में जल करके बस लेकिन भगवान चाहते है कि हैं कि लक्ष्मण जी तो बचे रहे पर सरा नहीं अपने क्रोध की ज्वाला में जले उसका प्रभाव लक्ष्मण जी पर ना आए इसलिए उनको थोड़ा तो शांति रखते है राम भचन कछु जुड़ाने और कहीं कछ लखन बहुर मुस्कुराने लक्ष्मण जी ने फिर कुछ कहा और फिर मुस्कुराने मैंने इसके माने इस लक्ष्मण जी ने अस्ती बार को धीरे से कहा कचुलखन मैंने लक्ष्मण जी ने कुछ कहा तो सुन नहीं पाएगा शायद नहीं सुन पाए नहीं तो वो भी बताते क्या कहा और केवल देखा कि तो लक्ष्मण जी रहे, बस उनको मुस्कराते देख पाशुराम ने देख लिया इसी प्रकार से तो हसत तो जाती है और जहाँ परशुराम ने देखा कि लक्ष्मण जी हंस रहे भगवान राम इस प्रकार से हमारी प्रशंसा कर रहे है हमसे प्रार्थना कर रहे है और ये एक बालक है की ये उनकी बात को सुनकर हंस रहा है इस प्रकार ऐसी तो हंसते देख करके फिर उनको क्रोध आ गया अब देखो हंसना भी कई प्रकार का है तो ये थोड़ी के तो अभी के ही तो आपके नाराज होते तो हम तो अपने प्रसन्न में हस रहे हैं तो, तो हमारी हंसने से तुमको क्या है? तुम किसी बात से नहीं देख सकते क्या तुम चाहते सब होते ही है लेकिन उसका अर्थ नहीं कि हंसने के माने तुम हंसो नहीं हंसो लेकिन हंसने के माने पर ना करोगे परोगे करो तो ये तो निंदा उसकी बुक्ति भी जिसका प्रयास करोगे अपमान होगा इसलिए कहते हैं हसत देख नक्सिख जाती नक्सिप में सिर ऐसी क्रोध की आग लग गई बोले <स्याँग> दौन लगे तुम्हारा भाई बड़ा पाती देखो ढोर शरीर श्याम शरीर श्याम मन माही ऊपर ऐसी तो धो दिखाई देता मैंने बिल्कुल ढला हुआ बिल्कुल साफ दिखाई देता लेकिन स्वामन ना मन बड़ा काला है उसका मैंने इसके जो है उसका स्वभाव मन बहुत खराब है और कालकूट मुख, मुख न ही भगवान राम ने कहा था दूध मुख है अरे कहा ये दूध मुख नहीं है ये तो कालकूट मुख है इसके मुंह में तो विश्व भरा हुआ जर भरा हुआ है ये इसीलिए जो है इस प्रकार की बातें बोलता है और सहज के अनुर तो स्वभाव से तो ही स्वभाव का अनुरत्न तो तुम्हारी जैसा सीधा नहीं परसम भी समझ गए कि राम नहीं ये बहुत सारे पहले भी बोले थे तब इसी प्रकार के बड़ी जनम्रता से बड़ी साधुता के साथ में बोले थे और आदर सत्कार करते हुए बोले थे इस बार भी बोले तो आदर सत्कार अब ये जैसे भगवान राम बोल गए जैसा बताया था इतना बोलना हर किसी के बस्ती बात में ये तो भगवान राम ही है उनकी इतनी महिमा है और ये दिखाना भी चाहते है की भगवान राम जैसा कोई महापुरुष हो तो फिर क्रोधी व्यक्ति के सामने इस प्रकार का बोल सकता है नहीं तो क्रोध व्यक्ति के अंदर क्रोध ही उत्पन्न करता है एक व्यक्ति क्रोध करेगा तो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी क्रोध ही उत्पन्न होगा क्रोध क्रोध को जन्म देता लेकिन क्रोध को शांत करने के लिए क्रोध काम नहीं कर सकता एक क्रोध से क्रोध दूसरा क्रोध ऊपर से अगर दूर भी हो जाए तो भीतर बना रहे छल मात्र के लिए तत्काल दूर हो जाए तो दब जाए तो दब जाए और कुछ दिनों के बाद भी ज्वालामुखी की तरह से भड़के इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए क्रोध का जो विपरीत लक्षण है प्रेम है शांति है क्षमा है ये अस्प प्रकार के हैं जिनसे किसी क्रोध को शांत किया जा सकता एक है एक एकमात्र का अनोर तो नीच नीच सम ऐसे ये नहीं दिखाई देता जिसके सामने हम काल की तरह से खड़े ये नीच नीच लक्ष्मण जी के लिए बोला नीचे है और मोहि न देखी नीच नीचे हम इसके सामने नीच के मृत्यु मृत्यु के समान काल के समान हम इसके सामने खड़े हैं ये समझ दिखाई देता की काल से बढ़ रहा लखनऊ मुनि क्रोध पाप कर अब यहाँ पर सीधी सीधी बात आ जाती है कि लक्ष्मण जी जो ये कुछ कर रहे थे वो क्यों कर रहे हैं बता दिया। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा मुनि तो क्रोध पाप कर्म मूल क्रोध पाप की जड़ क्रोध करोगे तो उसका तो तो तो परिणाम ये होगा और ये बस जन अनुचित करे क्रोध के कारण से व्यक्ति अनुचित कार्य करते है जो नहीं करना चाहिए क्रोध आ जाता है तो वही कार्य करने लगते ही विश्व प्रतिकूल और विश्व के प्रतिकूल आसमान करके क्रोध के कारण जैसा संसार में नहीं करना चाहिए वैसा करना लगता और एक दूसरे से नहीं विश्व भर के अब मैंने इनको चरण विश्व प्रतिकूल परशुराम जी से कहने का मानी है कि सारे विश्व तो में छत्रियों का विनाश करके तुम तो सारे विश्व के प्रतिकूल आसन तुमने किया तुम्हें क्रोध आ गया साव के ऊपर तो साहर को सजा दी दंड दी कहा तक तो ठीक लेकिन उसके बाद में ऐसी प्रतिज्ञा कर लो की हम छत्रियों की प्रति पंडित रहने देंगे और बार बार उनका संसार करते जाओ ये सब तुम्हारा क्रोध है बस ये अनुचित कार्य और ऐसा नहीं करना चाहिए उसके ऊपर इन्होने लक्ष्मण जी ने ये बात कही है बस जन अनुचित करण ही गीता में भी आता है क्रोध का उल्लेख होता है भगवान कहते हैं शंकराचार्य इसके ऊपर व्याख्या करते हैं और इस व्याख्या में क्रोध का दोष लिखाते है की क्रोध का दोष क्यों तो है क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए क्रोध में आकर के व्यक्ति शंकराचार्य जी कहते क्रोध में आकर के व्यक्ति अपने गुरुजनों का भी अपमान करने में संकोच नहीं करता अब देखो को क्रोध का सबसे बड़ा दोष दिखा ये दिखाई और दूसरा व्यक्ति ये कहेगा अगर हमने और गुरुजनों का अपमान कर दिया तो कौन खराब काम और उस अपमान कोई बड़ी बात मानते ही नहीं लेकिन शंकराचार्य के दुष्ट में ये है की गुर्जनों का अपमान करना क्रोध में ये क्रोध का बहुत भारी दोष है और जो गुरुजनों का अपमान करेगा उसके जीवन में कभी शांति और सुख नहीं मिल सकती उसे कभी भी वो चाहे कि विकास करे अपने जीवन में वो विकास नहीं कर सकता उसका विकास ठप गुरुजनों के अपमान के साथ इसलिए उनके प्रति पुज्य भाव रहना चाहिए जब तक गुरुजनों के प्रति पूज्य भाव नहीं तब तक व्यक्ति के अंदर आगे विकास करने की गति में ये सब जो है जहाँ कहीं देखो सावधानी से देखो विचार करो तो साफ साफ दिखाई देगा इस प्रकार ऐसे ही साफ़ का सिद्धांत है और वही व्यवहार में भी प्रमाणित होता है नान्या स्त्रिहार रघुपते है वे सत्यम बदाम भगवान भक्ति प्रयत रुप रहितं मे काोषरित कमाच श्रीराय जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय जय रा